न आत्मना, आत्मना आत्मना ज्ञान होने पर इसके स्वयं कोई भी हिंसा नहीं करता है अपने हिंसा कोई प्राणी स्वयं आत्मा की हिंसा नहीं करता है तो किसे ने अपराध का निषेध करते है अपराध का निषेध उदाहरण दिया ना से न पृथ्वीनिणिया ये प्राप्त है स्वर्ग तो लो, में, में अग्निचरण नहीं करना चाहिए यह अप्राप्त निषद है न पृथ्वी प्राप्ति के द्वारा निषेद है किन्तु न अंतरिक्ष न दिवी ये प्राप्ति नहीं है ये निषद्ध मुख्य नहीं किसी प्रकार यहाँ भी आत्मना आत्मा नहीं नस्ती जो का आज्ञा प्राप्ति के बना निश्चित हो नीति में ऐसा शंका सिद्धांत ने दिया और अज्ञान आत्मना स्वयं आत्महिंसा संभव और करते करतेदभावोक्ति विद्वान के तदभाव उत्तर युक्त आई थे समाधान अज्ञान आत्मतिरस्कर आत्मा का तिरस्कार करते ये संग्रह वाक्य संक्षिप्त करतेक्षेपिस्कार करते संग्रह वाक्य विभिन्न उसका विवरण है सर्व ही अज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध साक्षात अपना स्वरूप साक्षात अपना अत्यंत प्रसिद्ध अपना स्वरूप फिर भी अज्ञान से धर्म करके उपास आत्मा से हित हा कृत आत्मा, दर्म आत्मा देहादि दर्म उसको धर्म करके उसको नष्ट करके अन्य आत्मा उपाधत् अन्य शो को ग्रहण करता है नवम नया उसको नाश करने पर अन्य सर ग्रहण करता है उपास प्राप्त जो आत्मा शरीर बार बार अज्ञान से अत्मा को आत्मा मानता है उसको नष्ट करता है धर्म आत्म के द्वारा जन्म प्राप्त करता है इसलिए आत्मा सर्व सर्वज्ञात्म घाती है कि नापन चौरेपारी नोअ्य सतम आत्म अन्य प्रतिपद्य अथ सतमात्म यो अन्य प्रतिपद्यते आत्मा सानंद रूपे अन्य सतम ऐसा होते हुए यो अन्य प्रतिपद्यते जन्म मरण वाला दुखी संतरे सामता है किम तेना पापम चौरेना आत्मापह हिण उसने क्या पापन ही किया वो चोर है आत्मा का अपहरण किया इसे चोरी किसका धन को लेकर छिपा करके रख देता है आत्मा नीचे आनंद रुपये उसको तिरस्कार कर हटा करके अनात्मा देहाज में करता है इसको आत्माघाथी कहा गया चोर है चिंते न कृतम पापन इसलिए अज्ञानी लोग आत्मा का अपहरण करते हैं आत्मशब्द देहादेष अनात्मशब अनात्म को आत्मा से अनात्म तो देहाटपटाद नहीं अना देहादि आत्मन तो से अभी आरोपितमहंत निगम अज्ञा लोक आरोपित हता निगमन करते आत्मा आत्म सौ अज्ञा तथा पारिस्ट आत्मान नषा सर्वेशा आत्महंत आशंक पारमार्थिक का तानन कोई नहीं कर सकते तो नैसा तेल ज्ञान भी सब आत्माहता आत्म से घाती ये तो ठीक नहीं आत्महतिक नहीं है परमाशिक नहीं हो सकता है इतिहास में यु पर अशोह अविद्या अतय विद्यमान फलाभाव सर्वे आत्मा एवं अविद्वानस है परमा सर्वजातना स्वरूप जो है वो भी सर्वदा अविद्या अतय अज्ञान के कारण अत क्योंकि जो वस्तु है विद्यमान का फल नहीं हो तो नहीं रहा जैसे आत्मा परमार्थ का आनंद रूप है अज्ञान के कारण आश्वादी तो धन ढका गया परिपूर्ण आनंद का भावना नहीं होता है दुखी मानता है विद्यमान से फल से अभाव जो विद्यमान है उसका फल यदि नहीं हुआ तो हत जैसे हो गया अभिदय सर्वे आत्महनस आत्महानी ठीक है उत्तरित है सर्वेशा अभिद्याम आत्महतम सिद्धम जो पारमार्थी आत्मा है वो विद्यमान उसका फल नहीं होने से विद्यमान का फल नहीं होने से अभिदय अत जीते हत सर्वे आत्मन एव आत्म दृष्टि करते शिशत अज्ञान के लिए आत्मनि हे लिखा गया ज्ञान के लिए उसका क्या सत्या युतर मुत यत्मदी साक्षात्कार करता है सर्व सर साम पश्य ज्ञानी पर उभय था से आत्माना आत्माना न ही दोनों प्रकार आत्मा के द्वारा अपने से आत्मा का हिंसा नहीं करता है उभय था भी कैसे आरोप अनारोप अभियान अज्ञानिक रूप दोनों प्रकार का आरोप करके देहादि आरोपित आत्मा का अन्य करके न्याय प्राप्त तो करता है और अनारोपित का भी अज्ञान के कारण उसका फल होने से उसका हिसे दोनों प्रकार से आत्माना अज्ञान करता है ज्ञान ही से नहीं करता है भ्रंसे अन भ्रम संसारमण स्थानाप्या पर परमानंद तो तो प्राप्त हुआ से हो हु जाता है आत्मन तथा उभयथ न हीन ततो तथो परांगति परागति मुख्य करता है यथोत्म फल तस्वीर ये मुख्य फल उसको प्राप्त होता है श्लोकातर संकोचर अवतरय उतम अनुदी मनोना है अवतरियो सर्वभूत समय नीन से आत्म आत्मनमत ईश्वर है उसको समान रूप से दिखता हुआ ज्ञानी आत्मना आत्मन न ही निका गया उसके सु, सु। भिन्ना भिन्ना है उसके और आक्षेप तुत सगुण कर्म वैलक्षण भेद सौ सुनसु सर्म से वैलक्षण भिन्न भिन्न आत्मा तो कर्म से से भेद भिन्न भेदे भी किसका गुण किस है किसका कर्म पुण्यतापोलक्षण रूप से भिन्न सु भिन्न आत्मा है तो भिन्न आत्मा में समा, समान समान कैसे देखना कोई तो पुण्य करता है कोई का चोर भिन्न प्रकार है को को तो समान कैसे आत्मा देखना इसे आशंख्या टीका में प्रतिदेह धर्मा धर्म आदिमत आत्म भेदा सम्य प्रतिदेह में भेद धर्मा धर्म आदिमत कोई धार्मिक समीक नहीं तब अनुपन्न सी सब, सब गुण कर्म विलेदा है अपना गुण सुख दुखादि भी कर्म भी कर्म भी धर्मा धर्म आखिही विलक्षण है किसमें सुख किसमें धार्मिक देह भेद हो जन से तद विशिष्ट सुख देह विषित आत्मा भिन्न भिन्न हो गया कथम साम्य न दर्शन समम पशन समय दर्शन कैसे बने गया किसी परिहर आसंख्या ये शंका करके इसका उत्तर दीज भगवान प्रकृत से कर्मा क्रियाश्य तथा न करता पश्य यह प्रकृत्या सर्वस कर्मा क्रिय सब कर्मों प्रकृति से ही होते आत्मा से नहीं तथा तो आत्मा अकर्तारं यह पश्यति सश्यति जो दिखता है ज्ञानी सब सबकर्म जो हो रहा है प्रकृति उसके कार्य से ही सब होते आत्मा अकर्ता है आत्मानंद अकर्ता आत्मा करता है ऐसा जो जानता है वो ठीक जानता है, है आत्मा में करते तो नहीं प्रकृति से करता है आत्मा अकर्ता है भगवान की माया है तुगणात्मिका सुनी कही माया प्रकृति में विद्या महिंद माया ही प्रकृति मया प्रकृत्या से स्वकर्म होता है न नीण अन्य कर से नहीं महदाधिकनाकार परिणतया वो प्रकृति कैसे करती है? कार्य महोदा परिणत बन करके प्रकृति के द्वारा ही कर्म होते हैं कर्माणी कर्मा कर्मा? कर्म कौन सा कर्म वहाँ इंद्रिय मन सर्वतने आरब्ध कर्म हे सब प्रकृति के द्वारा ही ये प्रकृति ही बुद्धि शरीर त्रियो बन करके वैसे प्रकृति से कार्य होते ही क्रिया मानी क्रिया मानी निर्वर्तमानी संपाद्य मानी कर्म सर्व सर्व प्रकार जितने कर्म से हो प्रकृति से होते ऐसा जो देखता है उपलब्धते तो उसके साथ आत्मान तथा आत्मानंद क्षेत्र ज्ञान अख क्षेत्र ज्ञा है अकर्ता है सर्व शुद्ध आत्मा उपाधि रहित ऐसा जो दिखता है सब परमार्थी सपरस्तृति में यथार्थ दिखता है, तो है। का प्रकृति, से तो प्रकृति, उसके से प्रकृति तो प्रकृति प्रकृति मतलब में तो स्वभाव है प्रकृति माया है भगवान की माया तिरणात्म क्या माया शब्द से संविध पर्या तुम प्रत्याश माया शब्द ज्ञान के लिए इसे संबित ज्ञान पर्यावरण का निराकरण करते नहीं माया, नहीं। उक्ता परस्य माया, माया। परमात्मा की शक्ति माया है कि जो कही गयी श्रुति की सम्मति कहते माया प्रकृति विद्या अन्य कैन चित्रिय नकृत कर्म प्रकृतिया एवो, एवो देने से नाम नहीं ना। अन्य किसे नहीं होते अन्य क्यों चित नियम कर नाम नहीं ना। अन्य से नहीं तो तुगते अन्य कौन है जिसका निषेध करना जिसके द्वारा नहीं होता है संख्या प्रधान आख्या प्रकृति प्या संख्या जो कहते प्रकृति वो नहीं संख्या प्रधान आख्या प्रकृति प्या की बनते महोदाधिकारी सांख्यिक महोदाधिकारी माया रूप प्रकृति सर्व प्रकार सर्व प्रकार ही सर्व प्रकार थी तो काम्यत्व तो आगे ना प्रकार बाहुल्य कर्म तो कोई काम्य कर्म को कोई निषिद्ध कर्म कोई विधत कर्म नित्य कर्म जितने कर्म है सब प्रकृति के द्वारा ही माया सही होते आत्मानंद उत्तम विशेषण यह पश्यती और आत्मा को अखर जो जानता है सब उत्तम सुनती यह पश्चिट जो देखता है वो देखता है जो दिखता था तो ये देखता है तो ठीक तो देखता है अर्थात सब हर सदस्य यह दिख रहा है <coughs> आत्मान प्रत्येदे हम के प्रत्येक देह में भिन्न होने समयतम उत्साह फ़ासनादि पेशी पूछता है सब देह में आत्मा भिन्न है तो भिन्न भिन्न आत्मा है समयतम ने कहा उसका क्या समाधान इस है निर्गुण से अकर्क निर्विशेष आकाश से प्रमाण गुण जितने है सुख दुखादि अंतपण में आत्मा निर्गुण है वो करता है अपना करता बता दिया निर्विशेष है कोई विशेष उसमें ही नहीं आकाश आकाशत आकाश हो जैसे आकाश सर्वत्र एक ही है इसी प्रकार एक चिद्रत्मागुण अकर्ता निर्विशेष आत्मा है उसका भेद प्रमाण भेद में कोई प्रमाण नहीं सुख दुख को लेकर भेद सिद्ध करते सुख दुख जिसमें वहां भेद सिद्ध होगा आत्मा का भेद कैसे सिद्ध होगा सुख दुख का अधिक सिद्ध हो तो आत्मा भेदक होगा तो प्रकृति आयोग न तो प्रकृति से तो मह कार्य करना बनता है कि संख्या आधी मत जो प्रधान है अहंकार महत्व अहंकारादिवन कर उसका निषेध क्या नहीं क्योंकि वो प्रधान है कि पुरुष से अलग मानते स्वतंत्र मानते कर्तृत्व कहते हैं। कर्तृत्व और पुरुष ने भौतृत्व कहते हैं। वो अन्य तत्व ऐसा मानते है, है। किन्तु अपने वेदांत सिद्धांत में माया अनिर्वचनीय भिन्न नहीं।, नहीं।, नहीं अभिन्न नहीं सर्त नहीं असत्य नहीं उभय नहीं भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभय नहीं सर्त नहीं असत नहीं उभय नहीं अनिर्वचन उसकी शक्ति है माया तत्व तो, उसी से ही कर्म होते हैं उसी उस से ज़्यादा होने उस संबंध और एक स्वतंत्र किया नहीं। नहीं। नहीं गया प्रकृत विकारान साख्यवत पुरुषार्थ अन्य तो प्रसव तो प्रत्या प्रकृति और कार्य सांख्यवत जैसे संख्य लोग मानते पुरुषों से अन्य उसके कार्य अन्य की प्राप्ति होने पर तो निषि करते पुनरअपि तबे व्यशनम शब्दांतरण प्रसन्न जो सम्यक दर्शन पुरुष के में कहा गया अन्य शब्द से उसका ही विचार करते यदा आप भूत पृथ्व भावत भाव एक पश्यत ब्रह्म संपद्य से त्रम संपद्यूत भावस्थम अतए सम ृथ भाव एक अनुभव पृथ्व पृथकूत पृथक भाव तो भूता भूतम भेद जो जितने भूत भूते एक, एक, एक सारा भेद प्रपंच जितने भूते अंका शास्त्राचार्य उपदेश के बदला साक्षात कार्यकर्ता है एक आत्मा भी सब उठित है और कुछ नहीं ब्रह्म तथय से ज्ञान से ही तथा रूप हो जाता है, है। ज्ञान में यदा काले भूत पृथक भाव भूता नाम पृथ्वन पृथ्वेश पृथक भेद एक आत्म स्थित एक आत्मश्यतिपश्य शास्त्राचार्य उपदेश तो मतक्ष आत्मे शास्त्राचार्य उपदेश शास्त्र का उपदेश आचार्य के द्वारा सुनकर के मैं मन करके आत्मतक्षण प्रत्यक्षकर्ता साक्षात्कार अपना आत्मावेदा कुछ आत्मा ही है। उसे भिन्न कुछ नहीं ठीक नहीं उपदेश जनित प्रत्यक्ष दर्शन साथ आचार्य उपदेश से जो ज्ञान होता है कैसे जान आत्म यदि दृश्य से तत्मा आत्मा से भी से नहीं भूताना विकाराण ना, ना प्रकृतिया सह आत्मया प्रलिन पश्य जन भूत कार्य है नाद भिन्न है तो नाना भेद सह मात्र से आप प्रकृत्या प्रकृति के साथ सारा भूत विकार कार्य को क्या देखता है आत्म मातृतया तो कुछ नहीं अलग दीपत है ज्ञानम तो सवलीन होगी न ही भूत पृथकम सत्याम प्रकृतो केवल परस में बिलापरी तुम सक्य दीचर था क्योंकि प्रकृति जब है तो भूतों का भेद को परमात्मा में बिला प्रना नहीं कर सकते इसलिए प्रकृति कारण के साथ ही को संपूर्ण देखता है।, है, है, है, तो है।, है सब लीन हो जाएंगे आत्मा में परिपूर्ण आदि आत्मा प्रकृति आदर विशेषांतर से स्वरूप लाभ उपलब्ध तुम ना पश्य परिपूर्ण आत्मा से ही सब कुछ प्रकृति आदि विशेषा प्रकृति से विशेष जितने लाभ सबका स्वरूप का लाभ आत्मा से ही इसको करके आत्मा ही से ही दिखता है तथा तस्मादार है तथय से विस्तारम उसे ब्रह्म से विस्तार को दिखता है ब्रह्म का विशेषण विस्तार नहीं तथा तो मतलब उसे आत्मा से विस्तार को देखता है विस्तार क्या है उत्पत्ति विकास आत्मतः आत्मत प्राण आत्म तो आशा आत्मा से मर आत्मा से आकाश आत्मा से तेज आत्म तो आप आत्मतः आगतिर भाव आत्म तो भू आत्मा अन्न इत महादि प्रकार विस्तार यदा आत्मा आत्मा से उसे आत्मा से तो ज्ञान से नहीं आत्मा से आत्मा से विस्तार को देखता है जितने कार्य आत्मा से ही आत्मा, आत्मा से हुआ जब दिखता है तब ब्रह्म तथा संपदय से ब्रह्म तदा तदा गया तस्वीर निकाले चलते उसी से नहीं उत्तम एवं विस्तार अवस्था में विस्तार को सुटी आता करते हैं आत्मा तो आत्मा से सब कुछ ब्रह्म संपत्ति नाम संपन्न ना क्या है पूर्णत्व अभिव्यक्ति अभिव्यक्त हो जाता है पहले अज्ञान के कारण अपूर्ण मानता था परिपूर्ण स्वरूप होने पर ही अपूर्णत्व हेतु सर्वस्व आत्मसात अपूर्णत्व का हेते सब कुछ भेद सब भेद आत्मसात होगी आत्मा में सब लीन होगी आत्मा सब तो कुछ नहीं जिसने आत्मा से सब कुछ विस्तार हुआ वो सब आत्मा मात्र ही आत्मा में सबको देखता है सबका देखता है इसलिए पूर्ण परिपूर्ण अभिव्यक्त हो जाता है ज्ञान समान काला एवं मुक्ति रिपोर्ट सूचित मुक्ति तो ज्ञान के समान का शून्य काल ब्रह्म हो जाता है तो देहा कर्तृत्वादिना तदत सर्वात्म आत्मा परिपूर्ण व्यापकी सबका इसे प्राप्त क्या होता है देहाधिगते कर्तृत्वादिना तदत्व प्राप्त सब देह में स्थित है आत्मा, सुख दुखादि तो आत्मा यदि व्याप्त है सर्वत्र है सुख दुखादि पवित्र से पंचगव्य आधे अपवित्र संसर्गोष में दुष्ट तंच गव्य गुरु गृत गोमूत्र गोवर ये पांच गव्य थे ये पवित्र है पवित्र होने पर ये अपवित्र संसर्गा कुछ अपवित्र में उसका संबंध हो गया तो बोध से दुष्ट हो जाता है अपवित्र उसको अपवित्रो नहीं ग्रहण करते आसन काम दिया शंका का अनुवाद करके उत्तर देते आत्मा सर्वात्म है तो सब देहा आदि संबंध से कर्तवि तो संबंध हो जाएगा ये शंका है श्लोक में बता एक आत्म सर्व देहात्म से प्राप्त इधम उच्चते एक ही आत्मा जी सर्वदेहात्मक सर्वदेहत्म को हो गया सब देह में जो दोष दोष का संबंध प्राप्त हुआ का अनादिवा निर्गुण पर शरीरस्थों कौंते न कौति न लिप्य अनादित्व निर्गुण परमात्मा सजी न करो ये अविनाशित होने पर न करता है न उसके धर्म से अनादिता निर्गुण ये अनादि है निर्गुण है शुद्ध है असंग है इसे सर्वस्तित्व होने पर न करता है न उसके धर्म से लिप्त होता है अनादित्वात अनादर भाव अनादित अना अनादित तस्वतान में अनादित साधय से अनादित्व सिद्ध करते आदि ही कारणं हैं आदि कारण जिसका कारण नहीं अनादिटी में तथा कि अनाथ क्या होगा इतना संख्या कार्यकृत तो तो व्यय भाव सिद्ध कार्य होने से विनाश हो जाता है कार्य जो व्यय उसका अभाव सिद्ध होगा कार्य न होने से नाश नहीं होगा जो आदि वाला है उत्पत्ति वाला है कार्य सर्वपत तो उसका नाश हो जाएगा अयम तो अनादित्व निरवय नियनादि निरवय इसे स्वर्प उसका व्यय नाश नहीं होता है तथा गुना अपक द्वार को व्यय भविष्य गुणा के अपकर्ष होने से कुछ गुण कम हो जाएंगे तो व्यय हो जाएगा तथा तथा निर्गुण निर्गुण होने से व्यय नहीं होगा गुण ही गुण व्य व्यय सगुण ही जो सगुण है गुणा के व्यय से विकार प्राप्त करेगा ये तो निर्गुण है तो निर्गुण भी निकार है, निकारा नहीं करता है ठीक हैदयवद्द्वारक निर्गुण गुण्द्वार अवे निरवयवादव अवयव द्वारक व्ययसभाव निरवय हमसे अवयद्वारक का अभाव निर्गुण गुण्वार व्यय से भावित निर्गुण से गुणद्वार के व्यय दोनों प्रकार निर्वयत्वाद अवयव के द्वारा व्यय के अभाव निर्गुण गुणद्वार के व्यय नहीं होगा कि स्वभाव्यय सव्य हो जाए इत आशंका परमात्मा अयम अव्यय पर अव्यय स्वभाव न्यव्यय परमात्म सर सत व्यय अभाव पणितना स्वभाव तो व्यय नहीं परस नहीं होगा निष्पन्न ये शरीर क्यों का तो बाहर भी शरीर स्थानीय काम उपलब्धि भवती शरीर में उसकी उपलब्धि होती इसे सर्वस्त आ गया शरीर में स्थित है वो सर्वस्त है सर्व उसका आश्रय नहीं उसमें सब कुछ अस्तित थे, तभी तो शरीर में उसकी उपलब्धि होने से सर्वस्तक नहीं सही प्रतिष्ठा से कथम सर्वस्तम तो स्वहही में प्रतिष्ठा अथा न नहीं स्वयं प्रतिष्ठित है वो किसमें स्थित नहीं सब सर्वस्त कैसे होगा तो उसका उत्तर दिया शरीर में उसकी उपलब्धि होती है इसलिए कहा गया सर्वगत सर्वा देहात्मा ना न करो कूट देहादे सर्वगत आत्मा होने पर भी सत्यादी आत्मा ना न करो स्वयं तो कुछ नहीं करता है देहादि के द्वारा करेगा वो नहीं देहादि के साथ उसका संबंध नहीं निर्विकार निर्भिकारेहादि कल्पित वास्तवी तो उसके द्वारा क्या करेगा कर्तृत्व से सांख्य लोग कहते कर्तृत्व पुरुष में कर्तृत्व तो प्रगान में तो भक्तृत्व पुरुष में मानते तो कर्तृत्व में तो भक्तृत्व हो जाए इतना संख्या न लिप्यती यदि कर्म नहीं करता है तो कर्म फल से लिप्त कैसे होगा ठीक है उसका प्रतिपादन यो ही करता है सकर्म फलिप्य करता है तो कर्म फल से लिप्त होगा अपना अपना न फलिप्य फल से लिप्तृत्व तो तो कैसे होगा ठीक है परस्य कर्तृत्व आदि कश्यत इष्टम थी परमात्मा यदि करता नहीं है निगा तो फिर किसी में ही क पुनर्देह करो तो लिप्य कौन करता है कौन लिखता होता है ये नहीं। ठीक है कस्य जीव से कर्तृत्व आशंका अनुगत ऐसा शंका करें परस्मा परमात्मा सन्य कोई जीव है उसमें कर्तृत्व तो होते तो इसका अनुवाद करता है पूर्वशी यदि अन्य परमात्मा देप्य थे, थे च परमात्मा से अन्य कोई जीव है देह वाला वो कर्ता से तो होता है तब ठीक है तस्वीन पक्षीय भंग से ऐसे माने तो में जो कहा था उसका विरुद्ध होता है यदि दूसरे से पूरा पिछड़ी कहता है तथा इधम अनुपम उपम क्षेत्र की सब एकत्व क्षेत्र के अनुसार यदि परमात्मा से अन्य कोई जीव है कर्ताव्यता मानेंगे तो जो पहले कहा गया है क्षेत्र की सब कहा गया क्षेत्र जो कहा गया है वो अनुपन अप्रमाणिक हो जाएगा वहां एक कहा था और यहाँ परमात्मा से अन्य कोई जीव कहेंगे तो अनुपन हो जाएगा ईश्वर आत्री तो जीव आनंदी करा तो न उपकरण विरोध अभी कहें ना ईश्वर से जीव आ नहीं मानते इसे उपकरण विरोध नहीं हुआ यदि सांकृतिका नास्तिक ईश्वर का अन्योदयी ईश्वर में कोई देवान जीव यदि नहीं तो फिर तो तो कौन करता है कह तो नहीं करता है कर्म फल से कौन भोक्ता है अधिकरण वक्तव्य में पूर्ववादी पूर्ववादी कहता है है जो कर्तृत्व भक्त दिखता है भूखे भो करता तो भो करता हूँ कर, कर रहा हूं, इसका प्रतीत होता है उसका आश्रय कौन नहीं बताना चाहिए कहो करो थी थी थी से तो लिप्त ठीक है पर कर्तृत्व आधार वक्तव्य तो, तो सिद्धांत की तरफ से एक परमात्मा ही से कर्तवि का आधार बन जाएगा इसमें क्या करना है पूरा पिछले कहा कौन करता है लिप्त बताना चाहिए तो वही क्या बताएंगे कर्तित्व होते तो परमात्मा नहीं ऐसा मानेंगे तो पूरा करोगा नास्ती तो फिर क्या परमात्मा है यदि कर्ता होता हो गया हमारे जैसे होगा तो क्या? परमात्मा क्या होगा नास्ती की बात नहीं इसे बोलना पड़ेगा नहीं ही कर्तृत्व आदि भक्ति परस्य अस्मृत आदि बीश्वर समिति भाव यदि कर्तृत्वादि भक्तत्वादी है तो परमात्मा हमारे जैसे हो गया ईश्वर क्या होगा ईश्वर तो नहीं होगा परस्य अन्य सेवा कर्तृत्वाद अविशिष्टे परमात्मा में कर्तृत्व तो मानू तो भी ईश्वर तो निश्चित होगा अन्य में कर्तृत्व आदि मानू तो बराबर हो गया उपक्रम भंग वही तो अन्य होगा तो ही परमात्मा रूपी तो ही परमात्मा में आ जाएगा शरस्थोपि इत्यादि श्रुति मूलम अपनी ज्ञातुम तुम से अशक्यता शरस्थोपि कहते तो हैं कमते न करूप न लिप्य श्रुति हो श्रुति मूलम अपनी श्रुतिर्मूल होने पर भी इसका न ज्ञान होगा ना तो बोल सकते इसे त्याज्योना परमात्मा कहेगा न दूसरा कोई इसे के तैयार त्याज्यक्ष सर्वथा दुर्विग् दुर्विग्न दुर्वाच्य भगवत औपनिषदम दसम पर ही ये सर्वथा दुर्म बड़े कठिन से ज्ञान होना दुर्भा को आना भी सरणी भगवत भगवान ने कहा है ये कहा गया क्या है उपनिषदि भवम दर्शनम उपनिषदम उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित उपनिषद प्रतिपादित दर्शनम ये जो भगवान ने कहा है दुर्भा इसलिए उसका ऐसा निर्णय करना कठिन है सर्वर्सन होता है इसलिए वैशेषिक परिचक उन्होंने छोड़ दिया वैशेषिक लोग न्याय वैशे के लोग संख्य अरथ जैन और बौद्ध और भगवान के बतो पिछद्धन छोड़ दिया ठीक है नही परस वस्तुत्व कर्तु अभुक्तुश्च इसका सिद्धांत क्या है परमात्मा वस्तुत्व तो न करता न तो भुगतता है और अविद्यादाद आदेयम आदेव भगवान मतम अविद्या से उसका आरोप होता है वस्तु तो परमात्मा करता होता नहीं अविद्या के कारण उसमें परमात्मा में आरोपित है आरोपादेव आदेयम भगवान भगवान का मत इति पर्याय करता सिद्धांति तय परिहार भगवता स्वयं उत्ता ये परिहार भगवान स्वयं स्वयं ही वर्तते मार्गिकापम अतमेव स्वभाव से प्रवृत्व होता है अभिद्या परिहार प्रपंच परिहार पहले का आता है उसका विचार करते तो तो तो अभिद्या मात्र स्वभाव ही करो तिलिप्यतिथि व्यवहार होती न तो परमार्थ भी एक परमात्मा तद अस्ती अभिद्यामात्र स्वभाव ही अभिध्या मात्र स्वभाव जिसका <uska>। अज्ञान से तो ये व्यवहार होता है करो तिलिप्यति व्यवहार होता है अर्थात तो कर्तृत्व तो भक्त तो पारमार्थी का नहीं है ये व्यवहार होता है वास्तव नहीं वास्तव हो तो कहाँ आये प्रश्न करें उसका आधार क्या है आरोपित है में जल दिखता है वो तो जल कहाँ है? मरुभूमि में है या समुद्र में मरुभूमि प्रति जल समुद्र में कहेंगे जब मरूभूमि समुद्र में तो मरूभूमि क्यों दिखता है मरूभूमि में जब जल मरू तो मरूभूमि क्या हुआ तो जल वस्तुत तो है ही नहीं इसका उत्तर है और यदि मरुभ में जो जल दिखता है वो जल मरुभूमि में है या समुद्र में दोनों नहीं बनेगा वह तो कल्पित है इस प्रकार कर्तृत्व तो है किस में में या जल में वो तो कर्तृत्व तो वास्तविक तो नहीं हाँ आरोपित तो होता है चेतन में जैसे मरुभि जल आरोपित है आरोपित होने में मरुभ में जल आरोपित तो में कोई आपत्ति नहीं इसी प्रकार चेतन शुद्ध में अविद्या के कारण कर कर्तृत्व हो तो तो कोई दोष नहीं वास्तव तो मान कर करें प्रश्न करेंगे वास तो वास्तव उसका उत्तर नहीं हो सकता है इसलिए सम्मान करेंगे कर्तृत्वभुक्तृत्व व्यावहारिक मानते परमा क्यों नहीं मानिए में न तो परमार्थ तो एक परमात्मा तदस्थित एक अद्वित ब्रह्म है उसके कर्तृत्व कुछ नहीं बास्तवकर्तृत्दे लिंग मुपनषितववकर्तृत्व अस्ंग व्यापक अतः एक अस्मिन दर्शने तिरस्कृत परमहसपरिराजकाद्यवहाराण कर्माधिककार न दर्शित भगवत किये लिंग सामर्थ्य सर्वश्दिंग शब्द सामर्थ्य भगवान ने लिखा जो ज्ञानी है उसका कर्म में अधिकार नहीं ये ये है ये कपिल संख्या नहीं इसमें स्थित जो ज्ञान अनिष्ठ है ज्ञान अनिष्ठा है सन परमश परिवर च परमस परिव्राजकाश परिवह उनका कैसा ज्ञान हो गया तो तिरस्कृत अभिद्या व्यवहार न अभिदय व्यवहार तिरस्कार हो गया ज्ञान होने पर अभिद्या व्यवहार होता तो ज्ञानियों का कर्म में अधिकार का निराकरण कर्माधिकार नाती थी कर्म में अधिकार है नहीं तत् भगवत आदर्श अनुभव का सिद्ध होता है जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो कर्म में अधिकार नहीं भक्त आत्मा में कर्तृत्व हो तो नहीं अज्ञान के कारण अज्ञान को तो व्यवहार समाप्त हो गया तो कुछ नहीं यही लिंग है कि वास्तव कर्तृत्व तो नहीं पार्शी का नहीं पाराशिकत होता तो ज्ञान होने के बाद भी वो कहा रहेगा पारमार्थिक का तो रहेगा रहेगा तो ज्ञानी अपने को कर्ता होता मानेगा तो कर्म करना पड़ेगा इसलिए कर्म में अधिकार नहीं करने का अर्थ ज्ञानी अपने को कर्ता होता नहीं मानता अब पारमर्शिक कर्तृत्व होता तो ज्ञान होने पर भी नष्ट नहीं होता इसलिए ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है अर्थ तो कर्तृत्व आविध्यशी का नहीं सुक्षारे किम न कौते न लिप्य इत दृष्टंद उस साजर होते हुए न करता है निश्चान होता है सर्वगतम सौ आकाशम नोपलिप्य सर्वत्रो दे तथा नोपलिप्य सौक्षतम आकाशम सूक्ष्म न उपलिप्य किसी के धर्म तो से संबद्ध नहीं होता है सूक्ष्म तथा सर्वे अवस्थित आत्मा न उपलिप्य सबके देह में आत्मा व्यापक स्थित है अन्य भी सर्व धर्म से लिप्ता नहीं होता है यह दृष्टान यथा सर्वगौथम सर्वोत्तम व्यापक होता हुआ सूक्ष्म आकाशन खिखे आकाश लिप्त नहीं होता है न सम्बध किसके साथ उसका संबंध नहीं क्यूँकी सूक्ष्म है इसी प्रकार सर्वत्र तथा स्नानो को लेकर लिप्त नहीं होता है सबके तो देह में स्थित एक ही सबके तो अंदर वार है किसी के धर्म से लिप्ता नहीं होता जैसे आकाश के साथ पृथ्वी जल तेजवाय का संबंध करके आकाश का कुछ नहीं होता जैसे आकाश इसी प्रकार देहा के धर्म से अपना लिप्ता नहीं होता असंघ ही लिप्त नहीं होता है दृष्टान्त टीका निर्दया सूक्ष्म सूक्ष्म भाव का स्वभावत्वित सूक्ष्म का अर्थ छोटा नहीं आकाश का व्यापक किंतु उसका अप्रतियत स्वभाव उसका अप्रत सब के अंदर उसका प्रतिबंध करने के लिए कोई नहीं कोई पदार्थ नहीं आकाश को विवाह करने के लिए हम जल को विवाह कर देंगे किसी वस्तु के द्वारा प्रकाश को का विवाह नहीं होगा हो। तो लघ दीवाल आदि के द्वारा विवाह कर बर्तन के द्वारा ढाक देते दीप को किन्तु आकाश को तो विवाह करने के लिए कोई पदार्थ नहीं अप्रत स्वभाव यहाँ पर तो सब के अंदर भारत ये सूचना है उसको रोकने वाला कोई नहीं यही सूक्ष्म है सब के अंदर घुसता है जैसे प्रकाश काश के अंदर घुस जाता है उसको रोक नहीं सकता है किन्दु अन्य रोक देता है प्रकाश को दीवार आदि काष्ठ लहू आदि बहुत रोक देता है किंतु आकाश को रोकने वाला कोई नहीं यही सूक्ष्म सुख्या है सूक्ष्म से किसी के साथ संबद्ध नहीं होता न सम्बद्ध थे पंखा आदि पंखा आदि के साथ संबंध नहीं होता आकाश का पंखा अग्नि आदि से कोई संबंध कुछ नहीं होता इसी प्रकार आत्मा अत्यंत सुख आकाश से ही ऐसी आकाश का कारण होने से सबके अंदर किसी के धर्म से लिप्त नहीं होता असंघ है सुखता है इसी प्रकार आत्मा न करूती न लिपे लिप्त नहीं होता है ओ मित्रितेहे तथा नोपलप्य लिप्ता नहीं होता है अपना न कौती न लिप्य दृष्टिवेन दुश्य धर्मशून्य में करता नहीं लिखता नहीं होता है सो का प्रकाश की दृष्टा है जो दृष्टा धर्म शून्य जो देखता है देखता है, दृष्टा हो गया घटपट रूपी का धर्म घट को देखता है घट में नीलो नीलोपिति रूप है दुष्य का धर्म दृष्टा में नहीं दुष्य धर्म शून्यतम दृश्य धर्म दृश्य में दृष्टाओं से भिन्न है दृश्य धर्म शून्यतम हेतु दृष्ट से दृश्यधर्म नहीं प्रकाशयेकोकमीम रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत् प्रकाशय था एक रवि इम्लोक प्रकाशय एक सूर्य लोक प्रकाश करता है प्रकाश विभिन्न वस्तु किस संबंध नहीं होता है तथा क्षेत्रीय कृष्ण क्षेत्र प्रकाशये एक ही क्षेत्र ज्ञ साम क्षेत्र को प्रकाश करता है क्षेत्र प्रकाश से उसके धर्म से लिप्ता नहीं होता है जैसे सूर्य प्रकाश से पंख सुगंध दुर्गंध आदि धर्म से लिप्ता नहीं होता है इसी प्रकार क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र धर्म से संबंध नहीं होता है यथा प्रकाश यथा प्रकाश प्रकाश और प्रकाश करता है एक रवि सूर्य कृष्णम लोकम विमान ये संपूर्ण लोग सविता रवि आदित्य तथा तद्व महाभूत आदि द्वितीय क्षेत्र प्रकाशित महाभूत आदि क्षेत्र शब्द से कहा था सबको प्रकाश करता है कौन प्रकाश करता है क्षेत्री उसका परमात्मा ही करता नहीं दृष्टान विवक्षित ये दृष्टांत हो गया जैसा जकाशित मंगा भी इसको विभव क्षेत्र कहते रवि दृष्टान्त तो आत्मन उभ विभगत सूर्य दृष्टान्त तो दिया है दोनों के लिए दोनों के रवि सर्व क्षेत्र अकाश्च दो एक ही सूर्य है इस प्रकार आत्मा भी क्षेत्र एक ही प्रकाश एक दृष्टान्त तो एक रुप दूसरा है सूर्य प्रकाश करने पर प्रकाश के धर्म से लिप्ता नहीं होता है सूर्य ठीक इसी प्रकार आत्मा क्षेत्र ज्ञा सब को प्रकाश करने पर क्षेत्र धर्म से लिखता नहीं होता अलग प्रकाश दोनों इसमें एक सुखी है सूर्य सर्वलोक से चक्ष न लिप्य से चाकू से बाह्य दो से एक प्रकाश सर्व भूत अंतरात्मा न लिप्य थे लोक दुखे न बाह्य सब लोग चक्ष है सूर्य बाह्य नहीं होता है सब भूतों का अंतरात्मा एक लोक दुख से लिप्ता नहीं होता है इसूल के उभय रिवत सर्व क्षेत्र से अर्थ सफल उपसमतिदशाध्याय का फल तो करते हैं है मंग समस्त अध्याय उपहार्थ तो अयम श्लोक ये संपूर्ण अध्याय का अर्थ का चेत्र चेत्र के संपूर्ण अर्थ का उपचार करने के लिए श्लोक है क्षेत्र क्षेत्र के और क्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष दुर्यां ते पर चक्षुषा क्षेत्र क्षेत्रों भूत प्रकृति मुख्यमंत्री अभिजय अभ्यम आया उसका मुख्यमंत्री अनुभव ज्ञान से देखते ही अभाव हो जाता है ते परम या पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते है क्षेत्र क्षेत्र की ओर यथा व्याख्या क्षेत्र कल का महाभूता अहंकार अर्गीय तवशा क्षेत्र का यथ व्याख्या तो इस प्रकार यथा प्रदर्शित प्रकार दोनों को अंतर का लक्षण परेद विशेष ज्ञान चक्षुषा ज्ञान ही ज्ञानमेव चक्षुष ज्ञान चक्षुष शास्त्राचार्य उपदेश जनित ज्ञान शास्त्र और आचार्य के उत्म होता है ज्ञान हम में ज्ञान सिंह चक्ष आत्म प्रत्यय प्रत्ययक पाठ आत्म से होगा प्रत्यय होता है ज्ञान प्रत्यय होगा आत्मा विषय आत्म विषय का ज्ञान क्योंकि ऐसा पाठ है आत्मा प्रत्ययिक्मा प्रत्यायिक आत्म प्रत्ययिक आत्मा प्रत्याय प्रकाशय प्रत्यय के विरोध है प्रापना को अयमात्मा ब्रह्म निश्चित होता है विज्ञानी चक्षी तेजचा भूत प्रकृति मुख्य भूता भूत प्रकृति भूता, प्रकृति। भूता प्रकृति को अविद्याण अभ्यक्ता अभ्यक्त अदया अद्यालक्षण स्वरूप अविद्या तोक्ष का भूत प्रकृति मोक्षा कागमन ज्ञानों से अभाव हो जाता है ये विदुर परम का से से परम का उसका सक्ष न पुनर्देह आग सकते करते विशेषम परिणामादि लक्षण दोनों का इतरे तरह वह लक्षण विलक्षण और विशेषक विशेष क्या है कौटस्य परिणाम आदि क्षेत्र कौटस् परिणाम ये सब विशेष तब एवं अमानित्वादों अमानित्वाद में तो ज्ञान साधन करा क्षेत्र क्षेत्र के यथात्म विज्ञान बताओ ज्ञान साधन होने पर ही ज्ञान होगा इसलिए तो अमानित ज्ञान साधन त्षेत्र क्षेत्र के धन का यथात्म विज्ञान जिसको हो जाएगा सर्वानंद हो जाएगी उसे परिपूर्ण परमानंद का आविर्भाव लक्षण पुरुषार्थ परिपूर्ण परमानंद अपना स्वरूप है उसकी उत्पत्ति अपना स्वरूप नित्य है उसका आविर्भाव प्रतिबंध है आवरण अज्ञान ज्ञान हो तो ज्ञान नष्ट हो गया तो प्रकट हो गया ये पुरुषार्थ मुख्य सिद्धि एक सिद्धम प्रस्तुति पुरुष विभाग त्रय्यास तो तो क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र से सब कुछ उत्पन्न होता है, है। सर्वोत्पत्ति कहे सर्वोत्पत्तिम क्षेत्र से अज्ञात ज्ञापयक अंदर अभी चुशाध्याय अवतरण करते हैं अध्याय पूर्व तोदश अदशाध्याय में संबंध उत्थप्य उत्थक भाव पूर्व उत्थक अभी उत्थ्य संगति म्य क्षेत्र क्षेत्र शरीर उत्पाद्य जितने सब उत्पन्न होते कार्य क्षेत्र क्षेत्र के सम्बन्धे उत्पन्न होते ये परम इत्यादि इस उत्पन्न होते के के संबंध लिए ये विधानतरे एक सम्बन्ध वा अन्का चतुर्दश अध्याय आरम्भ अथवा ईश्वर परतंत्र क्षेत्र क्षेत्र जगत कारण न तो संख्या स्वतंत्र प्रकृति स्थित संग संकार कस्ट गुणे कथ कथ कथमाते बदनाती गुणे मुख्य मुक्त लक्षण वक्त भगवान एक तो सर्व परतंत्र क्षेत्र क्षेत्र में पहले कहा है जगत कारण और तो सांख्य जैसे मानते स्वतंत्र प्रधान को अलग है इसके लिए पुरुष प्रकृति प्रकृति जन गुण का कारण गुण संघ से ये कार्य था प्रकृति तत्व पुरुष में प्रकृति तत्व और गुण संग संसार कारण कहा था गुणे कारणों में कैसे कौन है कैसे पुरुषों को बदन थे बंधन दर थे और गुणों से मुक्षण कैसे होगा और जो मुक्त हो गया मुक्तों का लक्षण क्या है ये सब को आने के लिए आगे अध्यात्म करते ठीक है तब तो ये वक्त उत्तम अनुभव थी ईश्वर पर तंत्र यो ये का प्रकृति स्तम पुरुष पुरुष प्रकृति स्थित प्रकृति पुरुषे प्रकृति स्थ पुरुष में पुरुषे प्रकृति स्थम पुरुष में प्रकृति स्थत्व क्या है अब प्रकृति में पुरुष कैसे रहता है उसका अर्थ है प्रकृति प्रकृति स्थम पुरुष में ऐक्यास दोनों का ऐक्य अभ्यास होने से और प्रकृति में अध्यास होता है यही प्रकृति सप्तम पुरुषों में पुरुषों में प्रकृतिमा अभ्यास तस्वीर से